ये है तो है। हजारे में तो राझी ने जन्म लिया और जंगचारे में हीर ने जन्म लिया लेने के बाद में जहां 30 को उसका फैसला और जहां चालीस को फैसला तो रांची ने जन्म लिया हजारे में अमी खादाह या नदी के किनारे, किनारे चले हुआ आ रहा तो एक फूल बड़ा सोवा मान और बेहतर बेहतर जा रहा तो कहते हर गुल पे खुशबू नारी गुल सबके मन भाता क्यों गुल माना फूल फूल सबके मन भाता है तो बादशाह को देखे नहीं, नहीं को फूल के लिए मस्त हो, होने के बाद फूल बड़ा सोमाने और ले चल के और बादजादी के लिए दिखाना चाहिए तो लेके फूल के लिए अमी का बादशाह और महल में वहां पहुंच जाए शाम का बखता बाद के लिए फूल नजर जो दिया तो देख के फूल के लिए बड़ी मस्त हुई और शाम के बखत में पिलंको पर, पर हुई। मालिक का करना उन फूल का एक लड़का बन गया करना मालिक वो हुआ, लड़का हुआ। पर लड़का हो गया सुबह ने और बाश से कहा सलामत जो आपने मेरे फूल दिया उसका तो लड़का बन गया भगवान से बहुत मालिक लड़के तो मेरे कुक का है और ये फुल का है है। इसका ना राजा राजा रख तो इस से राजन जने में जो तो का क्या उत्तरा भगवान ने प्रबद्धा किया दस का पांस सा, पांस साल का पांच साल पांच साल का हुआ तो राझे और फटने के लिए स्कूल में जाया में छौक छाल बादशाह ये तीन भाइय छाल बादशाह कैदुशाह और शेद जमाल तो बड़ा ही बड़ा बादशाह कौन छौल जिसके पटमल पठा दो लड़के हैं वो भी छठ घोड़े पे शिकार खेलने के लिए हम छौछाल बादशाह गया इसके लिए भी वो नदी के ऊपर ये फूल बहता नजर है जो आ गया लेके फूल के लिए और उसने भी बादशाह दिल शाम को दिखाया बादशाह देख के, दे के बड़ी खुशी हुई वो फूल दे लेके नहीं और बादशाह का का खुली खुली उसका तो ये लड़की बन गई बादशाह नहीं बड़ा खुशी हुई दो लड़के तो मेरे हैं पटमल पठान ये भगवान ने मिले एक हीरो दिए, उसका नाम हीरो दिया, हीर दिया जन्म में, तो तो बात ये लिए। लिए। लिए। हीर भगवान ने की नहीं, तो दोनों के दोनों दोनों दोनों कोस कोस, कोस का का फैसला, फैसला, के के, के और को दोनु लिए के, के, के तो ही और दोन के आपस में दिल में यही आखिर में इसने फटना ना फटना जो छोड़ दिया राझे क्या काम करे पढ़ने को छोड़ दे और बाग में चले जाए एक है, दिल में अपने क्रोध जो कर रहा तो राझे घर जाए तो माँ बाप मारे और वह स्कूल में पढ़ने को नहीं जाए तो राज है बैठे बैठा बाग में बड़ा बढ़ा जो कर रहा या मालिक कोई तरह में और हीर के पास में पहुंच जाऊ उधर को ही दिल में यह क्या करे मालिक कभी ना कभी मैं रांझे के पास में मिल जाऊ दो मोहब्बत है जो बढ़ती रही तो राझे का दिल क्रोध में जो आ जाए तो कौन इसके लिए खुद मालिक कि तो, तो, तो, तो वहां राझी के लिए खुद मालिक ने और राझी जो फुर बांस की बांसरी मिला क्या रब ने फुरमाई ऐसा भी हो गया राझे ओलिया दुनिया में कोई का नहीं तो वहां रंसी के लिए वहां मिली हुई तो इधर को ने क्या काम किया अपने छोड़ दिया और मही चलाना गाय से बोलते हैं मही तो ने मही चलाना शुरू कर दिया इधर कोई को जादी दिल में ये क्या कर मालिक ऐसा हो जो रांझी ने बुला के तो कोई नजर नहीं आया तो इधर हीर का चाचा कौन कैदू से आए तो से से ने क्या काम कर गांव से, से बाहर रखे में और, और, तो और बाघ में जो पहुंच जाए जाके चाचा के पास में भेंट करी ये फक्कर कह लगा उनके बेटा आज तू यहाँ किसरे आई इतना सामान ले के लिए और दिन तो मेरे कोई खाना भी नहीं भेजता है उनने की चाचा कहते हैं गर्ज भी दीवानी मत बलबावड़ा बिना गर्ज को दुनिया में लर्जे नहीं बिना गर्ज को कोई नहीं लर्जता है उन्ने तो भी था उनने की चाचा ऐसी बात है हजारे में एक नाव का रांझा राझा रहता है अमी का बादशाह उसको तो बुला दे बुला कहला दे तुम्हें तो कभी आसान ना ये कहने लगे फकड़ने के लिए बेटा मैंने ये फकीर ली है बाना लिया है तो मैंने मेरी जिंदगी सुधारने के लिए मालक की बंदगी करने के लिए लिया है ये मेरा कार नहीं है पुराने चलने का ये कार तो किसके नाई का ब्राह्मण का डोम का ढाड़ी का चांद भाटन का ये मेरा कार नहीं क्यों आज तो तू ये कह रही है बाबा उसको तू बुला के जा दे कल को जमींदार आएंगे अरे बाबा मैं जाऊँ फलाना में पटना पानी पी दीजियो तू तो मेरी नुई भक्ति पूरी होली बेटा मैं कभी नहीं जाऊँ तो हीर साहबजादी ने बहुत सा फक्कर समझाया परंदो नहीं माना तो अपने हीर साहब गुस्से में हो के नहीं अपना महल के लिए महल में जा जाके नहीं और अपने कुरान शरीफ पढ़ने लग जाए हीर ने कुरान शरीफ पढ़ के नहीं धर के महल के बैठे से और झोपड़ी में फूक मारी सहर से जान दूर उसकी झोंपड़ी बाग में वहां महल से फूक मारी तो फकड़ की झोपड़ी आप सो प्रचंड हो जाए तो उसकी तमाम झुपी जो वो फक्कड़ के के गांजे वाले यार दोस्त था उन्होंने ने झोपड़ी फुश्कु फुश्कु दी तो बात ये छह बढ़ाई सातवां तैयार करी जब कहने लगी ही सब फिर जाके ने बाग में नहीं देख चाचा अभी तो तेरी झोपड़ी झुपड़ी बढ़ रही है मैं खेल चला भी जाऊंगा पण मैं बुढ़ा तो आदमी यहाँ से हजारा बहुत सी दूर है बीच में अपने अमल छोत्रा भंगा घोटा घूट ले जाए और दरिया में किसरे पार हूंगा हाँ चाचा इस बात कब मैं तिल रस्ता बताऊंगी तो बात यह हीर ने मालिक का नाम का और दो खते जो लिख दिया के बोली हीरो का के ताना ही पांच भी के बोली भी तेरी मुख से कि लगी की मददा गिरे पा, पार लगा एक खत को तू जाफे दरिया तो दरिया रस और एक खत को तू आज दफे में तो द्रिया, द्रिया तो रस्ता। <coughs> तो में वो पकड़ ना ना दाना ना पानी पीता जमीन को था बैठ के को के ऊपर अपने चलता हो तो गया। चले चल बात वो दरिया के ऊपर आया और दरिया पाया इसने देख के देखा घबरा गया भैंस को बैठे लेके खत दरिया में जो दिया वहां मालिक जल ने आप रास्ता जो जो दे वो बैठ के फक्कड़ और अपने जो पार हो जाए तो बात ये कास्ते में जो पहुंच गया तो रास्ते में बासी, बद्री, बाल सब अपने ही ग्वाल राझे की इसके लिए मिल जाता है ये फकर कहने की, की हाँ बाबा तेरा नाम की भाई बाबा तो इस का भतीजा बड़ा प्यारा बड़ा लाडला उस टाइम पे मौजूद साथ में जो खड़ा सभी खड़े वो के की जंग में चाल लड़की पाटमल की उसने मैं बहुत परेशान किया हूँ और मेरी झोपड़ी कई बार बढ़ा दी माली से दुआ कर करके नहीं उसने तू तो बहुत जरूरी बुलाया और तू तो चल जरूर चलना पड़ेगा ये राम जाकेगा उन्नी की बाबा तैने कह दिया यार मैंने सुन लिया जो तेरा दिल में है सो मेरे भी दिल में है, है। मैं जरूर चलूंगा पर देख तू ये लबज मेरे सामने मत खे ये बच्चा सुनेगा तो अपने मेरे माँ बाप ने रखेगा तो मेरे माँ बाप मैंने कभी भी नहीं जाने देंगे तो ये लबज छे उसका बती जाने सुनने के बाद में प्रण ऐसा काम कर तू खाना वाना तेरा भैंस हो तो महल में छोड़ दे और चलो खाना बाना खाया महल तो अपने भैसा तो फक्कड़ पर दिए और भैसा अपने चढ़ने के लिए ने अपनी में में में छोड़ दिया भतीजा और फक्कड़ अपने महल चला महल चला खाना वाना खाया तो छनवा ने इतना मौका नहीं दिया अब राझे की और फक्कड़ की और दोबारा बात हो सके अपने उल्ट आया तो इधर को राझे का भैंसा और फक्कड़ का भैसा। वो दोनु का वो दोनों दोनों लड़ मरे, तो लड़ने तो तो आदमी और मेरे नशे पत्ते का तगड़ा काम है और वह हजारे से जंग से हजारे में आ तो गया वापिस में लौट के किस के के बाबा तू तू दुर्बेस है समान समान भगवान मेरे तेरे से मिली दुआ तो मत प्रांत छरने की घोड़ी है ये घोड़ी में तू दान में दे जो जब घोड़ी कह रही है जब बोली घोड़ी अर्जुजातीसर ता नाही जोड़ा भी लिखा था रांजे हीर का तीसरा जोड़ा मालिक ने मेरा क्या रानझे ही मेरे तू काम की रही नहीं हाँ परंतु इतना है यह फकड़ के अलावे और किसी ने सवारी मत देना ये फकड़ तुग लाजम छा पड़ेगा घोड़ी कहने उन्हें खैर मैं तेरे निभा ने इतना मौका नहीं दिया जो राझे की सुबह के टाइम और राझे तो अपने दूध चो रहा दूध काट रहा और छनवा ने अपना कोई जीवरेट पकड़ रखा तो छनवाझे छन्नवा को पर इतना झंझुलाया झुंझुलाया तो हो और न बाबा जी की तेरी दो दो बात, कोई हीर, हीर की कुछ और बात पूछ लो तो छुटा के छनवा से झींगा और मही के लिए चुखने लग गया कुछ दूर फैल गया कुछ रहे। जब लेके कमड़ी छनवाझे नहीं छनवा के क्या मार लगाई रोता रोता छनवा फालता जब माता पे रह क्या लगाई ओ माता आज तो मैं तोड़ता हो तोड़ता हा बात का और ही बात को पर।, पर सारा तोड़ा दूध के ऊपर आ गया एक फकड़ आया हुआ है उसने आता ही ये लब हाँ हा, जंग में चाल लड़की बहन तू बहुत जरूर ये लबज मेरे एक तो बाद ना हुई आ तोड़ता तो बात को को ऊपर सारा तोड़ दूध मेरी मारे बेला पी के नहीं प्या के नहीं जब सिर पे बीच राज बनाता का फिर के क्या, अरे का भी बस्तर संग के क्या ली लगाई आज तू तो कहा नहीं जा रहा है ये राझे कहलेगा मैंने तुम्हारे खाली जन्म नहीं लिया जन्म एक भी बेटी जन्म छाल बंदर है कौन लेते कौन आप खात्र करेगा तो ऐसा काम कर मज जा में उन्न के लिए मैं जरूर जाऊंगा तो बात यह रांझी सारा कुट्टा कबिला को छोड़ के नहीं और छोड़ के चलता हो गया इसका छनवा छनवा छनवा भतीजा बड़ा बड़ा प्यारा लाडला गल के के के लिपट जब जब रहा मचाई ने भांजा में मारे के मारे की खाल उड़ाई। सारा भी लड़े लगाई चलता हो तो फकर घोड़ी तो पे चढ़ा गया राझे पैदल मनमोहन बांस लगी हुई चले हुए जा रहा। जाके दरियाओं पे पहुंचे और छड़ता दरिया छह ले गया बाबा भाई चल तो चलेंगे थोड़ी देर ठहर जाए राझे और मैं नशा पता कर लू मेरे भांग तमाकू की घोटाघाटी कर लू मैं बहुत टाइम होगी मेरे लिए और जब और बाद में चलेंगे तो फकर तो अपने भांग तमाकू अपने घोटा खूडी रन लग गया इधर को दिल में और मखन का बेला प्यार करी बड़ी तेरी आप खतरे करी आज वहां तेरी कौन खिचमत करेगा जो प्रा में चल रहा चेहरा मलन हो रहा हकड़ ने सोचा का चेहरा मलन हो रहा है ऐसा ना कदम उल्टा लौट तो जाए तो सब लिए परेशान चलने कहने को नहीं नहीं क्या उन्हें मलन हो रहा है देख हीर में कितनी करामात कर है कि देख, हीर में कितनी करामा और तेरी उसी की दुआ से मेरी झोपड़ी में आग लगी हुई है फकर ने काट के नहीं जेब में से परवाना और उसमें जो दरिया में दिया और दरिया देख के नहीं और बड़ा खुशी हुआ कभी धोखा नहीं दूंगा अब मैं जरूर भी चलूंगा हीर में तो ले कभी धोखा नहीं देगा लेके नहीं फक्कड़ के लिए कहा जंगशाले में आ जाए वो फक्कड़ खेलेगा उन्हीं राजी उन्हीं हां उन्हीं की देख ऐसे वो सामने जनाना बाग है हिसार जाति का जिसमें सात माल पहरा देती है ऐसा काम कर तू बाग में राजा और मेजर और मेरे धौने के ऊपर मैं तेरे पास में हीर के लिए और उसी बाग में दे दूंगा अब जो तू मेरे संग में चलेगा काल करा को जंग चलेगा ये कहेंगे अक भाई बाबा येने ही धौना सबरे ई लेके आयो या तो मैं ही बदनाम करूंगा एस तो ऐसा काम करवा तो इधर को फक्कर फक्कर धोने पे चला जा रहा के पास घोड़ी तो फक्कर ने, जमाल ने दे के नहीं और अंध भोरे बी घोड़ी आदमी को नजीक नहीं आ दे दातन से खावे दातन से मारे उड़ता पखरू ऊपर को नहीं जावे दे। तो बोरे ने दी घोड़ी घोड़ी से तो घास घोड़ी की नौबत हो रही। तो इधर है। जाने बाघ में जो जावे तो सात माल पहल तो बाग में नहीं घुसने कोई मर्द के नहीं तो राझे किसने बना के जवाब सातो माल सु। बातें करते हैं अब देखिये आप जो बात जो भी कहें अर्थाने के लिए तो मेवाती में कहें हिंदी में ना कहें अपने यहाँ की भाषा में कहें सब में यही बीच बीच में जो बोलते थे आप तो वैसे जैसे अपन गांव में बोलते हैं हाँ। आ, वो तो मैं हसवा के तो हाँ, वो वो से की जैसी वैसे ही बोल दीजिए अच्छा लेकिन अपने यहाँ की जो गांव में बोलते हैं अच्छा। उस भाषा में कह दीजिए I'll be. मृद की फिर रही बाघों में है बाग आरी मारा भी मारा आया मैं धूप का रस्ते का आरा आया आरा में क्या बाग के माई। आज भी उसमें नहीं रहेगी रतन दुलाई ये मान लो मैं बदीसी आदमी हूं श्याम का बखत हो गया अब मैं जाऊं भी कहा दो तो में पर कह है जो। ना भूलूंगा बाकी में सच्ची बात है। क्यों अब ई बदे है इसके लिए क्या पता आराम जा बाघ जाना है क्या मर जाना है इसके लिए क्या पता नहीं आ जाने के लिए जरूर रास्ता बताना चाहिए तो सात तो माल एक किसरे बना के जवाब आओ तो माल सोमाली से कह रही है I rati ret thai का भी खे बंगला पटमल ज्वान की फिर रही बागों में क्यों उसका भाई जो लगी उसी, का बाग है। उसी का बंगला है जैसे भी है उल्टा बग ना बाग में तू जान गा माई जे भी सुन पावे बाली हीरो भाई इस बाग में कोई मर्द तो बातें मारे अंटक के मारे मारा बक्ला धर्म कर देगी और जो कोई किसी ने पटा सुन लिया तो तेरी केज जाने क्या क्या कर लेना है इसमें कोई मर्द नहीं ठहर सकता इतना जवाब सुन के राम में सोचा उनने की देखो ये हराम जाती कभी बाघ में नहीं आने और तो को रुकना बाग में इसी में क्यों पकड़ने वादा किया इस बाग का जो चल जा तू तो दूसरा बाग में तो हीरा ही कभी हीर ने जो नहीं मिलेगी राज का, का और कुत्ता का एक कादा होता है देखो कुत्ता भूस्ता हो रोटी का टू गिर दे आप पूछ लग जाएगा नहीं यो का है राजी का नहीं नुकुल दे जो लोभ में आ जाएगी तो आप इतने बाग में डट डेगी तो राज है एक खड़ा होकर खड़ा खड़ा फाटक के सामने बाहर एक सातों माल से एक सदाव किसने बना के जवाब आप कहे तो किसने सातों माल सुन रहे हैं be बीतों साम माल के सुनती नहीं, अरे जाऊ भी पी ले लो हो की। आज की, मैं मैं मैं तुम्हारा बाके। मैं ये मैं बहुत गरीब आया हूं। और शाम का मैं भी ऐसा का। काम तुम साथ हो साथ सातू जड़ी मेरे से ले तो ये तो तुम्हारी पान मिठाई की और सुबह चार बे में तेहसे में रवाना हो जाऊंगा चार बच्चे रवाना होने के बाद में तो देखो तुम्हारे तो ये असर पी तुम्हारा तो मीठा हो जाएगा और मेरी रात कट जाएगी हीर के महल में क्या पता पड़ेगा हीर के लिए अगर रात के टाइम में कोई बाग में आ, रहा है। सुबह चार बत्ते में तेहते रवाना हो जाऊंगा और जो फूट पड़ जाएगी जबकि इस बहना में, नहीं। नहीं में, में, में बाघ में आज आज को धरके ले नहीं जाऊंगा सुबह में रवाना हो जाऊंगा जो शाम को जो लौट के अब्बल में तो मैं बाग में आऊंगा नहीं और अंजल पानी बड़ा बलवान हो आ जाऊंगा तो फिर मैं दूंगा। धन में के। में घाटा से एक माल के के लिए बात तो बिल्कुल सही है है क्यों हीर के लिए क्या पता पड़ेगा महल में। अजबाग मर्द रहा है। देखो बिचारा पांच पांच रुपये दे रहा है एक एक के लिए के लिए इसकी तो रात कट जाएगी और सेज में तुम्हारा मीठा मोड़ा हो जाएगा ले लो को खो, ये बोली आराम जादी, कर देगी ही जादी। और भर कर देगी। अस ऐसा चुगा मत देखो अपनी रोटी देखो आज खाने के ऊपर और तब भर की रोटी जारी नहीं जिसका शुक्रिया रवाना कर दो तो इतना जवाब के एक खड़ी खड़ी एक सदा किसने बना के जवाब रान जी से जो कह रही है सुन पावे हीरो उड़ाए जे सुनेवेरी सुने पावे जे बो बे मल देगा के, दे। के दे कराए हमको ले रिपी तारे के मैं हम ये पे खा को मैं हम आज से आया उल्टा चाहिए के जब राज माँ रख जान लगाई ये पांच बखत की ये कर्ता बंदगी नाव भूला ये पांच बखत की करता बंदगी नाव भूला ना रे न आरणजे में तो जय फाट के कह दिने रे मारी, मारी मारी तू तो कर एरा... किरे को लेटक एर खेल जाई